राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम इस कार्यक्रम में हम अपने दोस्तों से कुछ पहेलियां पूछेंगे आलेख तेजबाला गोयल का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी ارے لیے لائے ہیں کچھ پہیلیاں دوستو ہر پہیلی میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے۔ اگر تم دھیان سے سنو گے تو ضرور سمجھ جاؤ گے۔ اب تم دھیان سے پہیلی سننا اور زور سے جواب دینا۔ लम्बी टांग लम्बी गर्दन लम्बी टांग दो है कुबड़ दो है कान दो है कुबड़ दो है कान रेगिस्तान है मेरा धाम बालू में है चलना काम रेगिस्तान है मेरा धाम बालू में है चलना काम बच्चों मेरा नाम बताओ बच्चों मेरा नाम बताओ मेरे कुबड़ पर चढ़ जाओ मेरे कुबड़ पर चढ़ जाओ अच्छा एक बार और सुन लो लंबी गर्दन लंबी टांग दो है कुबड़ दो है कान रेगिस्तान है मेरा धाम बालू में है चलना काम बच्चों मेरा नाम बताओ मेरे कोबड़ पर चढ़ जाओ दोस्तों बताओ यह कौन सा जानवर है हां भाई यह है ऊंट ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना टांग पतली और लंबी और कोबड़ भी तो होता है अच्छा दोस्तों बताओ ऊंट का दूसरा नाम क्या है भाई ऊंट का दूसरा नाम है रेगिस्तान का जहाज क्योंकि ऊंट ये एक ऐसा जानवर है जो रेत में चल सकता है और अब सुनो दूसरी पहेली रस्सी का बनता हूं लंबी रस्सी का बनता हूं और डाल पर मैं डलता हूं और डाल पर मैं डलता हूं बच्चे जब चढ़ जाते हैं लंबी पेंग बढ़ाते हैं बच्चे जब चढ़ जाते हैं लंबी पेंग बढ़ाते हैं बच्चों नाम बताओगे बच्चों नाम बताओगे लंबी पेड़ बढ़ाओगे भाई कुछ बच्चे इधर-उधर देख रहे हैं ध्यान से सुनो नहीं तो जवाब नहीं बता पाओगे लो फिर से सुनो यह पहेली लंबी रस्सी का बनता हूं और दाल पर मैं डलता हूं बच्चे जब चढ़ जाते हैं लंबी पेंग बढ़ाते हैं बच्चों नाम बताओगे लंबी पेंग बढ़ाओगे ठीक हो दोस्तों समझ गए ना ये क्या है ये है झूला भाई झूला ही तो डाल पर डालता है और लंबी रस्सी से बनता है कितना मजा आता है जब झूला झूलते हैं और हां बरगद की जटाएं पकड़कर भी तो झूला झूलते हैं तो भाई ऊंट और झूले की पहेलियां तो तुम समझ गए अब एक और पहेली सुनो यह पहेली ऐसी चीज के बारे में है जिसको लड़कियां जल्दी समझ जाएंगी हम्म ध्यान से सुनना हो सकता है तुम सभी समझ जाओ क्योंकि हर घर में इसका प्रयोग होता है तो लो सुनो यह पहेली रंग हरा है पर हूं लाल मेरी पत्ती करे कमाल रंग हरा है पर हूं लाल मेरी पत्ती करे कमाल दिल पर भी सी जाती हूं सबके हाथ जाती हूं तिल पर पीसी जाती हूं सबके हाथ रचाती हूं बच्चों सोचो नाम बताओ लाल हथेली करते जाओ बच्चों सोचो नाम बताओ लाल हथेली करते जाओ अच्छा फिर से सुनो और सोचकर जवाब दो रंग हरा है पर हूँ लाल मेरी पत्ती करे कमाल सिल पर पीसी जाती हूँ सब के हाथ रचाती हूँ बच्चो सोचो नाम बताओ लाल हथेली करते जाओ अब बताओ ये क्या है ये है मेहंदी भाई मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं पर जब हाथों में रचाई जाती है तब हथेली लाल हो जाती है शादी त्यौहार या कोई भी शुभ काम हो लड़की अपने हाथों में मेहंदी अक्सर लगाती है दोस्तों अब एक ऐसी पहेली पूछती हूं जिसे तुम सब आसानी से नहीं पहचान सकोगे पर हां ध्यान से सुनोगे तो ठीक जवाब दे सकोगे तो शुरू करें हम पानी में रहते हैं पानी ही अपना घर है हम पानी में रहते हैं पानी ही अपना घर है बादल भैया जब आ जाते जोर जोर से शोर मचाते बादल भैया जब आ जाते जोर-जोर से शोर मचाते बच्चों सोचो नाम बताओ उछल कूद कर घर को जाओ बच्चों सोचो नाम बताओ उछल कूद कर घर को जाओ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 दोस्तों बताओ जब बादल गरजते हैं पानी बरसता है तो जोर-जोर से शोर कौन करता है क्या कहा मोर <laughs> भाई मोर शोर नहीं करते मोर तो नाचते हैं क्यों म्यों करके गाते हैं यह है, है मेंढक दोस्तों a to net char pahillia soni'que es que bare me ut jola mehendi or menhatt que bare me अब हम तुम्हें एक गाना सुनाएंगे हम छोटे छोटे बच्चे हैं हम छोटे छोटे बच्चे हैं हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम छोटे छोटे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 देश के आँक के तारे हैं देश के आँक के तारे हैं भारत माँ हम बच्चे प्यारे प्यारे हम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 हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोस्तों तुमने दीदी के साथ ये गाना गाया अच्छा एक बार और गाओ जिससे गाना ठीक से याद हो जाए तो शुरू करें हम छोटे छोटे बच्चे हैं हम छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम छोटे छोटे बड़े के हैं हम छोटे छोटे बच्चे हैं हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम <Angie> प्यार <tip> dors de black